ध्यान एवं आध्यात्मिक जीवन अध्याय पच्चीस दिनाकार ध्यान अद्वैत का लक्ष्य सुदूर है निम्नोक्त संस्कृत श्लोक में हिंदुओं की उपासना का यथार्थ भाव बड़ी अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है रूपम रूप विवर्जित ध्यान य स्तुत्य निर्वचनीयताखिल गुरमया व्यारा भगवतना क्षंत्यम जगदीश तद्भिला करता दोष त्रकृत अर्थात हे प्रभो आप रूप वर्जित है लेकिन मैंने ध्यान में आपके रूप की कल्पना की है हे hey, जगदुरु स्तुति द्वारा आपकी अनिर्वचनीयता की, की उपेक्षा की है तीर्थ यात्रादि द्वारा आपके सर्वव्यापित्व का निराकरण किया है हे hey, जगदीश विकृति के इन दोष त्रय को कृपया क्षमा करें सारी उपासनाओं के पीछे यह मूल सिद्धांत है कि सभी नामों रूपों और प्रतीकों के पीछे एक रूप गुणातीत परम ज्योति विद्यमान है आध्यात्मिक जीवन अद्वैत की अनुभूति रूपी छत तक जाने वाली एक सोपान पंक्ति के समान है क्योंकि हम में से अधिकांश अभी भी सीढ़ी पर ही हैं छत पर नहीं अतः हमें सोपानों पर अधिक ध्यान देना चाहिए लेकिन सदा याद रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य सोपानों से परे की छत है यही नहीं सर्वप्रथम तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हम सीढ़ी पर खड़े कहीं कहाँ हैं बहुत से लोग अद्वैत विषय कुछ पुस्तकें पढ़कर प्राय अद्वैत पर अध्ययन करना चाहते हैं बहुत से लोग अनंत की चर्चा करते हैं लेकिन व्यवहारिक स्तर इस पर इससे उन्हें क्या लाभ होता है अधिकांश लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता कुछ दूसरे लोगों को महीनों अथवा वर्षों तक व्यर्थ परिश्रम के बाद समझ में आता है कि अद्वैत उनकी समझ बाहर है लोग यह भूल जाते हैं कि अद्वैत प्रत्यक्ष अनुभूति की अवस्था है तुम्हें बौद्धिक दृष्टि से जो रुचिकर लगता है वह महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण वह है जो तुम सचमुच कर सकते हो केवल पुस्तकें पढ़कर ही हमें कुछ भी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए सच्चा आध्यात्मिक अनुभूति सम्पन्न द्वैतवादी अनुभूति रहित अद्वैतवादी से अनंत गुना अच्छा है जब तक सूक्ष्मतम रूप से भी ध्याता ध्यान और ध्येय विद्यमान है तब तक द्वैत है अतः फिलहाल एक मेवाद द्वितीयम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अभी एकत्व में विलीन होने का प्रश्न नहीं उठता अधिकांश लोगों के लिए उस अवस्था को प्राप्त करने में करोड़ों वर्ष लगेंगे अनेकता में एकता लेकिन बहुत में एकता एकत्व को स्वीकार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है समस्त नानात्व के बीच हमें उस एक को नहीं भूलना चाहिए जो हमारा चरम लक्ष्य है हम जिन ईश्वरी रूपों का ध्यान करते हैं उनका आधार अनंत पूर्ण परमात्मा होना चाहिए भक्ति मार्ग में साधक अपने इष्ट देवता पर अपना मन और भावनाएं केंद्रित करता है अधिकांश लोगों को ध्यान के लिए ऐसे ईश्वरी रूपों के संबल की आवश्यकता होती है लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे ईश्वरी रूप उस अनंत सत्ता की विशेष अभिव्यक्तियां मात्र हैं तुम्हारी आत्मा और ईश्वरी रूप वेदांतोक्त ब्रह्म नामक अनंत सत्ता के साथ एक रूप है लेकिन ईश्वरी रूप ब्रह्म की विशेष अभिव्यक्ति है महान अवतारों और पैगंबरों में ईश्वरी दिव्य ज्ञान प्रेम पवित्रता आदि की अपूर्व अभिव्यक्ति दिखाई देती है हमारे क्षुद्र व्यक्तित्व के केंद्र में भी यही ज्ञान प्रेम पवित्रता आदि विद्यमान है लेकिन वे सब अज्ञान से अवतरित हैं हमारा व्यक्तित्व सत्य और मिथ्या का मिश्रण है प्रकाश का स्फुलिंग अपने प्रकाश स्वरूप को भूलकर आवरण के साथ तादाद में स्थापित कर लेता है और इसी से जीवन की सारी समस्याएं एवं दुख पैदा होता है यदि तुम ऐसी कल्पना करो कि तुम अनंत चैतन्य सिंधु में निमग्न हो तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा व्यक्तित्व वस्तुतः एक सूक्ष्मतर इकाई है जो स्थूल हो गया है निराकार ध्यान के प्रकार फिर भी किसी दैवी पुरुष का ध्यान करने के बदले तुम चाहो तो सागर आकाश अथवा अनंत प्रकाश जैसी परमात्मा के किसी अपुरुषविद प्रतीक का ध्यान कर सकते हो यह निराकार ध्यान है लेकिन याद रखो यह या अद्वैतवाद नहीं है केवल उसकी एक सिंघी है ज्योति सागर का ध्यान और दिव्य महापुरुष का ध्यान दोनों द्वैतात्मक ध्यान है लेकिन पहला दूसरे की अपेक्षा अद्वैत के अधिक निकट है और मैं पुनः कहता हूँ अनुभूति संपन्न द्वैतवादी अनुभूति रहित अद्वैतवादी से अनंत गुना श्रेष्ठ है निराकार ध्यान करते समय सोचो कि तुम्हारा उपास्य महान ज्योति खंड है तथा तुम क्षुद्र ज्योति कण हो तथा दोनों ही अनंत विराट ज्योति सागर में निमग्न हो प्रारंभ में हम मात्रा में केवल देह का ही चिंतन करते हैं और हमारे तथा सभी वस्तुओं के आधार के रूप में विद्यमान चैतन्य सत्या की हमारी धारणा अस्पष्ट ही होती है बाद में हम चैतन्य सत्ता को देह से अधिक महत्व देने लगते हैं और सभी देहों में विद्यमान तथा उन्हें जीवन प्रदान करने वाले भगवत स्फुलिंग को देखने का प्रयत्न करते हैं भक्त के लिए निराकार ईश्वर को साकार ईश्वर के अनुरूप प्रेम करना संभव है जब केवल व्यक्तिगत अभिरुचि का प्रश्न है इसमें तीन स्तर होते हैं पहला सगुण साकार दूसरा सगुण निराकार तीसरा निर्गुण निराकार साधना के दौरान हमें अपनी स्थिति के अनुरूप एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कुछ भक्त एक विशेष मनोभाव में सगुण साकार को और दूसरी मनस्थिति में सगुण निराकार को ग्रहण करते हैं हमारा मनोभाव चाहे कुछ भी रहे प्रत्येक स्तर पर हमें परमात्मा से संस्पर्श बनाए रखना चाहिए यह आंतरिक संपर्क ध्यान से निराकार या साकार से अधिक महत्वपूर्ण है श्री रामकृष्ण को निम्नोक्त श्लोक बहुत प्रिय था देह बुद्धिया दासोहम जीव बुद्धिया दंशक आत्मबुद्धियामेवा ही इति में निश्चिता मति अर्थात जब मैं स्वयं को देह समझता हूँ तब मैं तुम्हारा दास हूँ तुम मेरी इच्छा को नियंत्रित करने वाले स्वामी हो जब मैं अपने को देह से पृथक जीव समझता हूँ तब मैं अंश हूँ तब तुम पूर्ण हो और जब मैं देह मन और जीव से भिन्न अंतर्स्थ चैतन्य को अपनी सत्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ तब मैं यह अनुभव करता हूँ कि तुम और मैं एक ही हैं हमारा दृष्टिकोण हमारे प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होना चाहिए पुस्तकें पढ़ पढ़कर हमें अपना दृष्टिकोण बदलते नहीं रहना चाहिए उच्चतर दृष्टिकोण हमें रुचिकर प्रतीत हो लेकिन क्या हम उसे सचमुच अपने व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित करने में समर्थ हैं यही प्रश्न है कुछ साधक केवल एक प्रकार के ध्यान से संतुष्ट नहीं होते वे अनंत का सागर के रूप में चिंतन करते हैं जिससे उपासक और उपास्य क्रमशः बुदबुदे और लहर के समान है भक्त अपनी अपेक्षा भगवान का चिंतन अधिक करता है उसके बाद वह अपने और उपास्य में विद्यमान सत्ता का चिंतन करने का प्रयत्न करता है अगले चरण में लहर और बुदबुला दोनों अनंत सागर में विलीन हो जाते हैं जब तक व्यक्तित्व के प्रति सूक्षतम और शक्ति भी रहेगी तब तक बार बार जन, जन्म ग्रहण करना पड़ेगा इस आसक्ति के नष्ट होने पर जल के कण सागर के साथ एक हो जाते हैं लेकिन अभी सागर में लीन होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है उसको बहुत समय लगेगा स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो उनसे एक महिला ने कहा कि वह ब्रह्म में विलीन होने के विचार से भयभीत हो जाती है स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा इसमें भय का कोई कारण नहीं है जब बिंदु के सागर में पहुंचने पर सूर्य किरण उसे पुनः उठाकर पृथ्वी पर ले जाएगी जीव के ब्रह्म में विलीन होने का कोई आसन्न खतरा नहीं है अधिकांश लोगों को इसमें करोड़ों वर्ष लग सकते हैं उसके पूर्व वे अपने साथियों के बीच कर्म करने तथा उनके सुख दुख में हाथ बटाने के लिए बार बार जन्म ग्रहण करते रहेंगे मृत्यु के पूर्व हमें सर्त की कम से कम कुछ झलक प्राप्त कर लेने चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए यदि इस जन्म में सफल ना हो तो पुनः पुनः प्रारंभ करो एक जन्म से दूसरे जन्म में प्रगति करते हुए जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए